श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौदह मई अठारह मैं, मैं बग्घी पर चला जा रहा था एक जगह बरामदे के ऊपर देखा दो वेश्याएँ खड़ी थीं देखा साक्षात भगवती देखकर मैंने प्रणाम किया जब पहली पहल यह अवस्था हुई थी तब काली माई की न मैं पूजा कर सका और न उन्हें भोग ही दे सका हल्धारी और हृदय ने कहा खजांची कह रहा है भट्टाचार्य जी भोग नहीं देंगे तो और कौन लेगा? उसने कटुक्ति की यह सुनकर मैं हंसने लगा मुझे क्रोध नहीं आया यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर लीला का स्वाद लेते रहो कोई साधु एक शहर में तमाशा देखता हुआ घूम रहा था उसी समय एक दूसरे परिचित साधु से भेंट हो गई उसने पूछा तुम तो मौज से घूम रहे हो तुम्हारा सामान कहाँ है उधर सामान लेकर कोई नौ दो ग्यारह तो नहीं हो गए पहले साधु ने कहा नहीं महाराज पहले डेरे की तलाश करके तेरा डंडा वहाँ रखकर ताला बंद करके फिर शहर का रंग ढंग देखने के लिए निकला हूँ सब हंसते हैं भवनाथ यह बहुत ऊँची बात है मड़ी स्वगत ब्रह्म ज्ञान के बाद लीला का स्वाद लेना समाधि के बाद नीचे उतरना श्री राम कृष्ण मास्टर आदि से अजी, ब्रह्म ज्ञान क्या ऐसे सहज ही हो जाता है मन का नाश हुए बिना नहीं होता गुरु ने शिष्य से कहा था तुम मुझे मन दो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ नागा कहता था अरे मन इधर उधर लन लगाना चाहिए इस अवस्था में केवल ईश्वर की बातें सुहाती है और भक्तों का संग राम से तुम तो डॉक्टर हो जब खून के साथ मिलकर एक हो जाती है तभी दवा फायदा करती है है ना उसी तरह इस अवस्था में भीतर और बाहर ईश्वर ही ईश्वर है वह देखोगे वे देह मन प्राण और आत्मा है मन का नाश होने से ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है मन का नाश होने ही से अहम का नाश होता है उस अहम का जो मैं मैं कर रहा है यह अवस्था भक्ति के मार्ग से भी होती है और ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से भी नेत नेति अर्थात यह सब माया है स्वप्नवत है इस तरह का विचार ज्ञानी करते हैं यह संसार नेति नेति माया है संसार जब न रहा तब बाकी रह गए कुछ जीव मय रूपी घट के भीतर सोचो कि पानी से भरे हुए दस खड़े हैं उनमें सूर्य का बिंब पड़ रहा है कितने सूर्य दिखलाई देते हैं भक्त दस प्रतिबिंब और एक यथार्थ सूर्य तो है ही श्री रामकृष्ण सोचो तुमने एक घड़ा फोड़ डाला अब कितने सूर्य दिख पड़ते हैं भक्त नौ और एक सत्य सूर्य तो है ही श्री रामकृष्ण आठ और घड़े फोड़ डाले गए अब कितने सूर्य है भक्त एक प्रतिबिंब सूर्य और एक सत्य सूर्य श्री रामकृष्ण गिरी सी उस रहे सहे घट को भी फोड़ डालो अब क्या रह जाता है गिरी जी वही सत्य सूर्य श्री राम कृष्ण नहीं क्या रहता है वह कोई मुख से नहीं बता सकता जो है वही है प्रतिबिंबों के बिना रहे सत्य सूर्य है यह बात मनुष्य कैसे जान सकता है समाधि के होने पर अहम तत्व का नाश हो जाता है समाधिस्थ पुरुष उतर कर कह नहीं सकता कि उसने क्या देखा